बिल्कुल भूख आए तो अपने में गुण का आरोप और दूसरे तो में देश का आरोप दोनों करने से जी भौर दिन बंदे हो जाते अब एक और बात देखें इसके संदर्भ में <coughs> बोलना हो जो अपना प्रियतम है ना प्रियतम परमेश्वर परमेश्वर के समाप्त हुआ है और कोई प्रियतम है नहीं आत्मा कहो उसका नाम आत्मा रखो परमात्मा रखो ब्रह्म रखो परंतु जो अखंड अद्वय है उसके सिवाए तो सब आने जाने वाले हैं मेहमान हैं ये तो सराय के यात्री हैं दो दिन के लिए मिलते हैं तो उस अखंड अद्वय आत्मा परमात्मा ब्रह्म के सिवाय और किसी की चर्चा करना इतना जरूरी नहीं है हमारे पास कभी कभी कोई साग ले आते हैं खाने को अपने घर में बनाते हैं और तो तो जब चर्चा करनी हो तो परिचन्नता को पुष्ट करने वाली चर्चा नहीं करना परिपूर्णता को पुष्ट करने वाली चर्चा करना जीव और जगत को पुष्ट करने वाली चर्चा नहीं करना पर ब्रह्म कर्मात्मा को पुष्ट करने वाली चर्चा करना।, करना।, करना एक और बात जैसे दूसरे का दोस्त हमारी जबान को और दिल को गंदा करता है वैसे दुनिया में किसी छोटी मोटी चीज का गुण चिंतन भी हमारे चित्र में राज उत्पन्न करता है ए, ये बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है अरे मरेंगे तो सब रात में मिलेंगे और हम सो जाएंगे तो सब अंधेरे में मिल जाएंगे दुनिया की सारी चीजें चाहे कितनी भी चमकवार हो तो समय अंधकार में विलीन हो जाती है व्यवहार में उसकी प्रतिष्ठा रात है और मानसिक दृष्टि से उसकी प्रतिष्ठा अज्ञान है यही संपूर्ण दृश्यमान वस्तुओं का भाग्य है तो जैसे दूसरे को दोषी कहना उचित नहीं है वो तो उसमें मैं मान करके देह में बेचारा दोषी बना हुआ है दोषी है नहीं दोषी बना हुआ है ऐसे में उसको गुणी कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गुण समूह में बैठ करके उसको मैं मान करके गुणी बना हुआ है तो दोष द्वेष के द्वारा हृदय को गंदा करता है और गुण राज के द्वारा हृदय को गंदा करता है इसलिए दोनों से बचना चाहिए तो दूसरे का गुण दोष दोनों न बोला ऐसा तो, अच्छा तो अपना गुण न बोले पर अपना दोष बोले कहीं तो असल में जैसे तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है तुम सिद्ध साक्षी बरसता, आत्मा हो वैसे तुम्हारे अंदर कोई दोष ही नहीं है तो जो लोग अपनी बुराइयों और अपनी कमियों और अपने दोषो के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं उनके अंदर हीन भाव की उत्पत्ति हो जाती है अब आज हम तत्व की बात अभी नहीं कर रहे हैं वो तो, तो करेंगे करें। तो अपने को तो गुणी मानना अभिमान को बढ़ाता है और अपने को तो दोषी मानना अपने में हीन भाव उत्पन्न करता है इसलिए अपने में भी गुण दोष दोनों का चिंतन नहीं करना और दूसरे में भी गुण दोष देने का चिंतन नहीं करना <क्थाँगा> क्योंकि दूसरे में गुण दोष का चिंतन राजद्वेश उत्पन्न करता है और अपने में गुण दोष का चिंतन अभिमान और हीनता उत्पन्न करता है और एक, एक बात किसी किसी को बोलने की आदत ही पड़ जाती है जीत शांति से तो जैसे कोई कोई तो स्त्री पुरुष होते हैं, तो घर में शांति से बैठने की उनकी आदत नहीं होती है कुछ न रहते हैं, है बैठा बनिया क्या करे, इस करे? तो इस पोसे का धान उस पोखे करे क्या रोज आलमारी खुलती है ये कपड़ा वैसे रखा ये बिस्तर वैसे बदला है यहाँ की चीज वहाँ रखी कुछ न कुछ लगे रहते तो ऐसे जीव की भी आदत है कि वो बिना कुछ बोले बिना कुछ बोले नहीं रहते हैं तो इसकी आदत बढ़ाने के लिए इसकी आदत को बदलने के लिए थोड़ी देर का मौन रहना भी मौन रहना भी आवश्यक है पर मन कैसा मौन कैसा तो आपको ये बात मालूम है कि गीता में जहाँ तपस्या का वर्णन है न तपस्या तो वहाँ मऊन का वर्णन शारीरिक तपस्या में नहीं है देव अद्वित गुरु प्राग पूजनम सरित मार्गव ब्रह्मचर्यम मऊन पाप शारीरम कपू इसमें मौन नहीं है मानसिक तपस्या में मौन का वर्णन है मन प्रसादक है? है ये बताने से है शारीरिक तपस्या का नाम भी मौन नहीं है और जैसा कि माता ने याद दिलाया वाचनिक तपस्या में भी मौन नहीं है वाचिक तपस्या में तो बोलना है हा? पर कैसा बोलना कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितंजगत अस्वाध्या कतो उच्चत है वाणी को कोई काले में बंद रखना है, या खाने में डाल देना है, या जैसे पक्षाघात हो गया वो जीव में ऐसा <coughs> जीव को नहीं बनाना बोलना लेकिन किसी को चोट नहीं मानना किसी के दिल पर चेक करने के लिए नहीं बोलना अनुद्वेग कर्म वाक्यम जिससे किसी को उद्वेद न हो ऐसा बोलना सच सच बोलना बोलना तो सच बोलना प्रिय बोलना हृत तो बोलना एक आयुर्वेद में एक ग्रंथ है कथ्यप क्षमता जैसे करक है ना सुख्रुप है करक है सुस्ुप है बागभ है ऐसी कथ्यप सभ्यता बहुत पुरानी पुस्तक है नैपाल में मिली अभी पच्चीस पचास पच्चीस बरस के रीतरिंग मिली तो नैपाल से लाश यहाँ प्रकाशित की गई बहुत पुरानी पुस्तक है उसमें लिखा है कि झूलने में अगर पांच बात का आदमी ध्यान रखे तो उसके शरीर में रोग ना हो तो आदमी पहले तो बोल देता है फिर दुखी होता है कुछ बोलना होता है तो बोलते बोलते शरीर का खून खौलने लगता है तो उससे शरीर में रोग हो जाता है तो कैसा बोलना चाहिए हा सत्यम हितम विभिसंधित फलम उसका वचन है अभिसंभावी प्रलम सच बोलो हितकारी बोलो हित बोलो जिसकी किसी की भलाई ऐसा बोलो अपने लिए ही थोड़े ने बोलो और प्रिय बोलो और जिसमें मतभेद होने की संभावना हो दाद विवाद होने की संभावना हो सूखा लेन देन एक नहीं सूखा वाद विवाद ऐसी बात मुंह से नहीं बोलनी चाहिए इससे इससे शरीर त्यस्थ रहता है तो बातिक तपस्या में तो बोलना है परंतु अनुक का बोलना है लेकिन मानसिक तपस्या में मानसिक तपस्या में क्या है मन प्रसाद सैन्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह देखो ये मानसिक तपस्या है एक कहने को खुश रखा हमने एक जगह देखा पांच से महीने का संपर्क उन लोगों से रहा तो वो समझे दो कार घर में ही दो पार्कि थी तो कल कारखाने के बारे में कुछ बात होती तो ये ऐसे चलाया जाए ये ऐसे चलाया जाए दो पक्ष हो गया तो कारखानों में मशीन सब जय मकान जो करते हो मजदूर जो करते हो रोज काम होता था और रोज उत्पादन होता था है? और चल बिल्कुल तो एक दिन ऐसी बात हो जाती तो एक कार की दुखी हो जाती दूसरे दिन ऐसी कार बात हो जाती बात केवल तो जबानी तो दूसरी कार की दुखी हो जाती तो तीसरे दिन तीसरे अब छह महीने में छह महीने में हो पच्चीस मरतबे वो पार्टी दिखी हुई और पच्चीस मरतबे वो पार्टी दिखी हुई और मशीन चल रही उत्पादन हो रहा है न मजदूर काम कर रहे रोज उसका जो प्रबंध है वो बिल्कुल ठीक चल रहा बात कभी डायें गई कभी डायें गई और केवल बात को लेकर के जलते थे <स्थाँग> कभी वो जलते कभी वो तो बात तो फिर से मुंह से निकल जाती है जैसे चिड़िया उड़ जाए हमने एक जगह देखा एक ने एक तो गाली दी। तो जिसको गाली मिली ना सुनने के वो <खँँगे> तो कल मिला ला ला ला बड़ा भल अपन हुआ और जिसने गाली दिया वो हंसता हुआ जाते जाके और बैठ गया हाँ, और चाय आय पीने लगा और हंस हाँ, हंस हाँ, के बात करने लगा है ना असल में दुःख उसको होना चाहिए जिसने गाली दी है ना आ, गाली को तो, कान में सुनाई पड़ी और तुमने उसको पकड़ कर रख लिया अरे वो तो आसमान में उड़ी सारी दुनिया में फैली जैसे ब्रॉडकास्ट होता है, है? हाँ? हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, जो रेडियो बंद है है ना जो रेडियो बंद है उनमें सुनाई नहीं पड़ी और तुमने अपना रेडियो खोल के और रिकॉर्ड कर लिया रिकॉर्ड गाली का रिकॉर्ड कर लिया अब बारम्बार सुनो उसको बारम बार ख्याल करो और तकलीफ जो है वो तो मन जो है मन प्रसादा अपने मन को प्रसन्न रखना चाहे कुछ हो जाए और अपनी ओर से सरल रहना कपट नहीं करना कपट करोगे तो दुखी हो जाओगे और मन को तो चित्र मन में कपट ना हो सरलता हो और प्रसन्नता हो और शांति हो मौन का अर्थ मन का मौन मन जब बच्चा रहता है तो ज्यादा रोता है ज्यादा हंसता है ज्यादा हाथ पाओ पीसता है मन में जब गंभीरता आ जाती है तो फिर जाता है पर यहाँ जो मौन बताया गया है ये तो हमने इसलिए बताया कि कई लोग उलाहना देते है की आप तो बस ब्रह्म ब्रह्म की बात करते हैं हमारे घर के लिए कोई बात नहीं बताते हैं ऐसे कहते हैं कि आप से कहते हैं महाराज आप स्त्रियों को साती व्रत धर्म का उपदेश क्यों नहीं करते हैं? है? और स्त्रिया कहते हैं आ, ये घर के लोग जो हैं वो दूसरे की ओर न देखे शराब ना पिए और गड़बड़ न, न करे ऐसा आप ऐसा उपदेश तो असल में उपदेश है तो सब ठीक अच्छे हैं परंतु वो पुरोहितों के देने के हैं वो मौल भी लोग देते हैं वो कादरी लोग देते हैं तो वो अपने अपने संप्रदाय के अनुसार उसकी व्यवस्था करना वो दूसरी चीज है और ये जो वेदांत है ये तो जिज्ञास के लिए है जो अधिकारी जिज्ञास हैं उनके लिए ये वाद विवाद करने वालों के लिए नहीं है है ना कोई तो भी श्री रामानुज संप्रदाय का विशिष्टा दोषी या मध्यस्थ संप्रदाय का या निवार संप्रदाय का द्विता द्वेसी आके हमसे विवाद करने लगे कि वेदांत गलत है तो हम उससे बिल्कुल शास्त्रार्थ करने को तैयार नहीं हैं। हम उसकी बात को हाथ जोड़ से मानते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है तुम जैसा कहते हो वैसा ही है तो परंतु जिसके मन में संतोष नहीं है शांति नहीं है जो सचमुच आत्मा का क्या स्वरूप है ब्रह्म का क्या स्वरूप है दोनों एक हैं कि जुदा जुदा हैं और एकता के ज्ञान से अद्या की निवृत्ति होती है कि नहीं और मोक्ष होता है कि नहीं इन जिज्ञासुओं के लिए ये वेदांत है ये विवाद करने वालों के लिए है जिवाद करने वालों के लिए नहीं है यह अपनी मान्यता में जो पक्के बैठे हुए है उनको विचलित करने के लिए नहीं है तुम्हारा विश्वास गिरजीवी है और तुम्हारा संतोष सिर्जी पर यदि तुम्हारे मन में जिज्ञासा हो असंतोष हो अशांति हो और सचलित तत्व को जानना चाहते हो तो इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ये चीज सहज मौन मौन क्या है कि आत्मा भी वक्तव्य नहीं है और प्रपंच भी वक्तव्य नहीं है प्रपंच असत्य नहीं है क्योंकि दिख रहा है और प्रपंच सत्य नहीं है क्योंकि ब्रह्म से है ही नहीं तो जब सत्य नहीं है तब बोलेंगे क्या और असत्य नहीं है तो बोलेंगे क्या, तो बोलें क्या तो प्रपंच के बारे में कुछ बोल नहीं नहीं और जो जिसको वाणी ने कभी देखा नहीं किसी इंद्रिय ने कभी देखा नहीं जिसको मन अंत करण ने कभी देखा नहीं जो बाण है। का बाणी मन से आगे कर उस ब्रह्म तत्व का वाणी से वर्णन होगा तो क्या होगा तो ब्रह्म के विषय में भी बाणी मौन है और प्रपंच के विषय में भी बाणी मौन है जैसा भासता है वैसा भासता है।, है जो भाषा को भाष दो है न तो गिरा मौनम तू बाल प्रयुक्तम ब्रह्मा विधि ये जो गिरा मौन है गिरा मौन गिरा हुआ मौन नहीं गिरा मौन का अर्थ गिरा हुआ मौन नहीं है वाणी का मौन क्या ये बच्चों के लिए ये बच्चों के लिए है अब बताते हैं एकांत सेवन एकांत सेवन क्या है आदावंते मध्यप जनो यस्म न विद्यते ये नेदम सततम व्यापक सदेश विजन स्मृत उस मौन को जरा और फैला लेना हो जैसे प्रपंच को सत असत नहीं कह सकते ना ब्रह्म दृष्टि से प्रपंच सत नहीं है और अन्द्रिय दृष्टि से प्रपंच असत नहीं है तो कैसे असत कहें और कैसे सत ऐसी आप जितने धर्म हैं बोला अमुक अमुक क्रिया धर्म है अमुक काम करना धर्म है और अमुक वस्तु देना लेना धर्म है अमुक जगह नहाना धोना धर्म है ये सब न सत हैं ना असत हैं अनिर्वचनीय हैं। है, अनिर्वचनी है। आ, आ, पूजा निराकार की करना कि साकार की करना कि मस्जिद में करना कि मंदिर में करना ये सब अनिर्वचन यही है ईश्वर हाँ। साकार है कि निराकार है कि यज्ञ करना धर्म है कि नहीं है देखो प्रत्येक वैदिक सिंधु कहेगा कि यज्ञ करना धर्म है और प्रत्येक बौद्ध कहेगा कि यज्ञ करना अधर्म है क्योंकि तो उसमें हिंसा होती है तो बौद्ध की दृष्टि से जो अधर्म है वही वैदिक धर्म की दृष्टि से धर्म है और वैदिक धर्म की दृष्टि से जो धर्म है वो उनकी दृष्टि से अधर्म है तो क्या हुआ अब तव्य हो गया ना हम कौन है हम बौद्ध हैं कि वैदिक है बोले वैदिकत्व और बौद्धत्व मनुष्य में होता है हम तो साक्षात ब्रह्म है हम तो साक्षात ब्रह्म है तो इसी तरह से कोई न कोई काम किसी न किसी संप्रदाय में अच्छा माना जाता है और वही दूसरे संप्रदाय में बुरा माना जाता है है न कोई खान है कोई वस्तु है कोई देश है कोई काल है है ना ये सब का सब अनिर्वचनीय है सौंदर्य है माधुर्य है ऐश्वर्य है स्वाद है ये सब का सब अनिर्वचनीय है।, है इसमें जो जैसा मान के जैसा कर रहा है बाबा नारायण है तेरे भावे जो करो भलो गुरो संसार नारायण से तो बैठ के अपनो भौन गुहार तो आओ अब ये काम तुम्हें कहीं काम कहा मिलेगा तो कल रात तो को सुनाया ही था कि हम उत्तर काशी में एकांत सेवन करने के लिए गए तो एक बार बद्रीनाथ काम सेवन करने के लिए गए एक महीने की पूरी तैयारी करके गए थे बड़े आदमी भक्त थे तो उन्होंने हमारे साथ करेले सुखा के और परवल सुखा के और थारां थारां। दुण। दुण। दुण। था? था के भूंगे है सब्जी भी दी थी चावल दाल मसाले भी उन्होंने भेजा था कि महीने भर बद्रीनाथ में तो वहाँ पत्थर का पैसा आता मिलेगा तो अच्छा नहीं रहेगा तो पूरी तैयारी करके वहाँ गए एक आम का सेवन करने के लिए अब वहां गए महाराज तो संजोर ऐसा समझे बरसा हो और ओले पड़ा तो दिन भर तो पानी की जगह से चाय पीते थे हम लोग ना और एक, एक कंबल लेके गए थे तो वहां तीन तीन कंबल तो काली कमली वालों ने दिया और एक एक पंजाब कुमार वालों ने दिया चार चार कंबल उन लोगों में और वो, वो पर, के लिए बाहर निकलने की हिम्मत ना पड़े बाथरूम बोला जबकि मैं बात कर रहा हूँ ना घर के भीतर बाथरूम नहीं था बाहर सही के लिए जाना पड़ता था अब वो ओले पर रहे हैं। पानी बरस रहे है जोर से हवा चल रही है चार दिन में यह हुआ की बाबा इसे काम से उनसे तो अच्छा है कहीं ऐसी जगह चले कि चाय न पीनी पड़े दिन भर चाय न पीनी पड़े दिन भर कम्बल ओढ़ के सिकुड़ के बैठना न पड़े कहीं खुली जगह में चलो चार दिनों कहो की तुम्हारी कमजोरी तो है हमारी कमजोरी है पर एकांत सेवन की जैसी कल्पना आप बाहर रह के करते हैं जंगल में जाकर बैठे तो वहाँ गाय भैंस कराने वाले आके बैठ गए बाबा जी आप राजा नहीं पीते है ना तो आप कहो तो ले आ।, आग ले आ। तो गाँव में से निकले जहाँ गांव है भिक्षा मिलती है ठीक ठिकाने से तो ये नहीं कि गांव में आके कोई वेदांत की बात पूछे कि भक्ति की बात पूछे आए तब तो महाराज कांग्रेस का भविष्य कैसा है अब आगे राजनीति क्या होगा है और दुनिया में क्या होगा किसी ने आके पूछा कि स्कूल के पति का क्या नाम था आप बताओ तो तो ये भी नहीं मालूम है कि सारका के बाप का क्या नाम था तो अब ये हमको सब भूल गया भाई ये याद ही नहीं आता हम तो मालूम है सब लिखा हुआ है रामायण में है ना? लेकिन अब इन बातों को तुम्हें पढ़ता ही नहीं तो भूल गया अब एकांत सेवन का क्या तो जनो यस्मिन नृत्य से देख तो विजन मरता है जहां जन न हो तो विजन तो जन माने संस्कृत भाषा में होता है जिसका जन्म होता है तो जन जायते जन जनी प्रादुर्भावे जो चीज पहले